श्रृद स्मृति मुराणा तौ वंशे सूत्र तृतीयाध्याय चतुर्थ पाद में अंतिम अधिकरण है मुक्तिफला नियमाधिकरण मुक्ति नियमा रूप जो फल है यह पहले से ही सिद्ध अवस्तु होने से साधन के द्वारा अथवा काल आदि को लेकर के अधिकारी को लेकर के मुक्ति फल में कोई भेद नहीं होता मुक्ति के साधन में अवश्य भेद रहता है वो भेद का मुक्ति फल के साथ कोई संबंध नहीं है ये इस पाद के इस अध्याय के अंतिम अधिकरण में यहां दिखाया भाष्य में कहा था मुक्ति अवस्था ही सर्वेदांतु एक रूपा एव तो मुक्ति अवस्था सभी वेदांतों में एक रूप में ही देखा जाता है और ब्रह्म ही मुक्ति अवस्था एक रूप में करने पर ये अवस्था अन्य अवस्थाओं के तरह कोई अवस्था है ऐसी भी नहीं मुक्ति अवस्था तो ब्रह्म का स्वरूप ही है ब्रह्म ही मुक्ति अवस्था अर्थात ब्रह्म और मुक्ति में कोई किसी भी प्रकार का संबंध भी हम नहीं मानते ब्रह्म जो है वही मुक्ति है ब्रह्म को अप्राप्त करने पर ब्रह्म के अज्ञान की स्थिति में वो अमुक्त है ब्रह्म के ज्ञान की स्थिति में मुक्त है इसलिए स्वरूप से अभिरिक्त नहीं इसी को आत्म स्वरूप में भी कहते तो अब ब्रह्म का अनेक रूप माना नहीं गया ब्रह्मणों अनेक रूप आकार योगो अस्थि ना अनेक आकार योगो ब्रह्म का अनेक आकार संबंध नहीं है ऐसे में ब्रह्म को एकलिंगत्वधारणा एक रूप में ब्रह्म का अवधारण श्रुति करती है दर्गुण निर्विशेष ब्रह्म में किसी भी प्रकार का भेद क्या स्वगत भेद सजातीय विजातीय भेद इत्यादि कुछ भी नहीं माना जाता है ये प्रसिद्ध है इसी कारण से मुक्ति में भी ऐसा ही होगा मुक्ति में भी स्वगत भेद सजातीय विजातीय भेद रहित होता है इसके लिए श्रृतिवाक्य दिए आगे भाष्य में इसका उपसंहार करते हुए कुछ संक्षेप में कह रहे हैं अभी विद्या साधन स्वीर विशेषा स्वले एव विद्यां कंचित अतिशयम आसंचत न विद्याफले मुक्त यहां विद्या का साध, विद्या रूप साधन और विद्या का फल में भेद किया विद्या साधन में अनेक प्रकार के साधन होने से और साधन के अधिकारी भी अनेक प्रकार के होने से दोनों में भेद हो सकता है विद्या को लेकर के कर्म के साथ संबंध करेंगे तो कर्म जैसे हमने पूर्वक कहा तो कृतोपास्ति या कृत कर्मा साधक और अकृतोपास्त अकृत कर्म साधक इनमें भी भेद हो जाता है तो विद्या साधन में स्वीज विशेषा उस साधन के बीज विशेष से स्वफल में एवं विद्याया कित अतिशय आसन चाहिए तो विद्या साधन के उत्पन्न करने में विद्या रूप जो फल है उस विद्या में कोई अधिशय को उत्पन्न कर सकता है विद्या में कोई अतिशय उस पर न हो सकता है क्यों विद्या का साधन में भेद ये कंचित अधिशयम कुछ अधिशय वहां हो सकता है इसलिए इन दोनों का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है कि विद्या का साधन और विद्या रूप साधन का फल और विद्या रूप साधन फल जो निश्चय हो गया उस विद्या का फल रूप से मुक्ति साक्षात मुक्ति इस प्रकार से संबंध करते समय विद्या साधन के भेद से जैसे यमादि यमा साधन है साधना चतुष्ट तो है इत्यादि सारे साधन, साधन विद्या के साधन है कर्म है भक्ति है तो इन सब साधनों के तुलना में विद्या के उत्पन्न होने में कुछ भेद हो सकता है संजित अतिशय उत्पन्न हो सकता है ये सिर्फ भाष्यकार ने पहले कहा था कि वो एक बीज विशेष को प्रकट करता है तो बीज विशेष प्रकट होता है उसी से आगे जो प्राप्ति होती है विद्या के संबंध में अधिकारी को लेकर के भेद हो सकता है को, कोई अधिकारी को विद्या काम करती है कोई अधिकारी को काम नहीं करता वो ऐसे ही फल होता है और उसमें भी ये कहा कि उसके विघ्न निवारण विद्या के संबंध में आने वाले जितने प्रतिबंध है उसका निवारण इसमें सब में भेद है इसलिए बोला कंचित अतिशय असंचयित कंचित अतिशय का संबंध कर भी लेगा किंतु न विद्या भले मुक्तम विद्या के फल मुक्ति में किसी भी प्रकार का आदिशय विशेष नहीं करता तो नहीं होता तो इसलिए क्या करना चाहिए तो कहा कि तद्धि असाध्यम यह जो मुक्ति है ना हम उसको साधन के द्वारा प्राप्य मान के साधन तो करते हैं, किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि ये मुक्ति अवस्था असाध्य है साधन के द्वारा अनुत्पन्न स्थिति में उत्पन्न करने वाली विद्या नहीं पूर्व अनुत्पन्न है बाद में उत्पन्न होती है ऐसा नहीं है मुक्ति क्यों नित्य सिद्ध स्वभावेव विद्य अधिगम्य है तो नित्य सिद्ध स्वभाव जो मुक्ति है ब्रह्म है उसी के द्वारा ही उसी को ही विद्या के द्वारा प्राप्त किया जाता है इत्या अवादिश एक बार नहीं हमने अनेक बार इस विषय में कह दिया आपको कि ये नित्य सिद्ध स्वभाव आत्मा का है ब्रह्म का है इसलिए मुक्ति अवस्था का भी वही स्वभाव रहेगा उसमें कोई भी अतिशय नहीं प्राप्त हो सकता है न वर्धदेय नियन आ, कुछ भी नहीं होता एक ही रूप में रहता ये असकृत अवादिश अनेकों बार आपको ये कहा नश्यामी उत्कर्ष निकर्षात्मको अतिशय उपपत्ते थे निकृष्टाया विद्याव कहते हैं कि उस मुक्ति अवस्था में भी अथवा वो मुक्ति अवस्था के प्राप्त करने के जो साधन है विद्या ऐसे इसमें तस्या में भी उत्कर्ष निष्कर्ष आत्मा का विषय उपपद्य विद्या में भी विद्या कोई ऊंची विद्या अच्छी विद्या या कमजोर विद्या ऐसा भी नहीं होता विद्या विद्या में भी उत्कर्ष निष्कर्ष आत्म का विषय यानी ब्रह्म विद्या में भी अलग अलग है कोई अच्छी ब्रह्म विद्या है कोई अच्छी नहीं है ऐसे ब्रह्म विद्या में भेद ऐसा भी नहीं होता तो ब्रह्म विद्या में भेद कैसे माने क्योंकि ब्रह्म एक है और उसका स्वरूप जैसा है वैसा ही ज्ञान होगा ऐसे स्थिति में तस्याम अपनी उत्कर्ष निष्कर्ष आत्मा को अधिक्षय को पद्धति ये ये सारी कल्पनाएं लोगों की होती हैं। इसके विषय में आगे जब चतुर्थाध्याय के अधिकरण में यह आएगा कि लोग सोचते हैं कि जो अन्य साधन में जैसे उच्च नीज भाव होता है इसी प्रकार शायद ब्रह्म प्राप्ति के विद्या के ब्रह्म विद्या के साधन में भी हो सकता है ऐसा तो ब्रह्म विद्या में जो साधन के संबंध में जो वीर्य विशेष है वो प्रतिबंध को लेकर के है क्योंकि ब्रह्म विद्या के स्वरूप में वो उत्कर्ष अपकर्ष भाव को प्राप्त नहीं करती क्यों नहीं करती है बोले जैसे परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान इत्यादि कहा जाता बोलते हैं निकृष्ट आया है विद्यात् तो अभाव हाँ ये भाषकार का वचन याद रखना चाहिए इन्होंने कहा कि जिसको आप कमजोर ब्रह्म विद्या समझते हैं वो तो उसको हम विद्या मानते ही नहीं वो विद्या हुई नहीं है आप जो निकृष्ट आया है उस अलग अलग स्तर करके ब्रह्म विद्या में अलग अलग मानेंगे तो उसमें जो कमजोर मंद अधिकारी को जो ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई समझ लो कुछ भी प्रकार से कमजोर कर दिया तो वो निकृष्ट विद्या हो गई उसको हम विद्या मानते ही नहीं वो विद्या में सामर्थ्य है इसलिए उसको विद्या नहीं मानते इसलिए परोक्ष ज्ञान को ब्रह्म विद्या नहीं मानते परोक्ष ज्ञान ब्रह्म विद्या का साधन है वो भी साधन कोटी है अवरोक्ष होने तक वो ब्रह्म विद्या पूरी नहीं हुई अवरोक्ष होने के बाद में फल पूरा हो ये सब वेदांत के मान अद्वैत वेदांत में जो केवल अद्वैत की के बात करते हैं उसमें भी शंकर वेदांत के ये विशेष बातें हैं ये सारे क्योंकि उसमें कोई भेद नहीं माना तो जब तक वो होगा नहीं नहीं हुआ मानना पड़े कल मैं बताया ना जब तक वो ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो अज्ञानी ही है और अज्ञानी कितने हैं वो पूरे अज्ञानी मानते क्योंकि ब्रह्म को नहीं जानता वही तो हंसता ज्ञान बाकी अज्ञान से हमें कोई लेना देना नहीं बाकी आपने किताब पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, गीता पढ़ लिए तो ज्ञानी हो गया कभी नहीं वेदांत तो कभी नहीं कहते वो तो पढ़ने वाले पढ़ते रहते हम तो, तो ये कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी हो गया तो ज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ तो अज्ञानी वो तो कितना पूरा पूरा होगा तो पूरा नहीं तो नहीं तो डिग्री कंपेरिजन नहीं है इसीलिए कहा कि स्पष्ट कह रहे हैं ना निकृष्ट आया हो विद्या निकृष्ट को हम नहीं फिर उस पर चर्चा करने की जरूरत है तो उससे कितना होता है कितने ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है ऐसा हम नहीं कहते तो इसलिए होगा ही नहीं का अब उत्कृष्ट एवं विद्या भवती क्योंकि जब उत्कृष्ट होगी वही विद्या होगी उसी को हम विद्या नाम से कहेंगे और उस विद्या से ब्रह्म प्राप्ति होगी और एक साथ होगा एक समय होगा सकृत होगा और वो होगा तो होगा नित्य होगा फिर कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी एक ही बात सबका होगा ये बातें प्रैक्टिकल साधन में या प्रैक्टिकल इसमें हम देखते समय समझ में नहीं आती अब आप 10-20 साल तक अध्ययन किया खूब ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के अध्ययन किया बाद में बोलता है ये वैसे के वैसे है जैसा पहले वैसे होता ही है सब होने के बाद भी उसमें अहंकार ले में भी थोड़ा फर्क नहीं पड़ता मतलब अहंकार वैसे के वैसे है तो फिर क्या मानना चाहिए उसको हंगारी है तो उसको वैसे ही मानना चाहिए ये उनको ना वो पीछे बैठ थोड़ा आप आगे पीछे करना पड़े एकदम इसके सामने आता है ना मुझे ये डिस्टर्ब होता है दिखाई नहीं देता हाँ बस ये ठीक हो थोड़े घर नहीं तो यहां खाली जगह है बचे वो ऐसा होता है ना इधर उधर करते समय कोई गिलता हुआ जैसा दिखाई देगा हाँ तो ये विद्या में कोई भी कंपेरिजन नहीं करना चाहिए यदि कंपेरिजन करेंगे तो, तो विद्या नहीं है क्यों क्योंकि पूर्ण है यह पूर्ण को आप कम ज्यादा कैसे कर सकते नहीं कर सकता इसीलिए निकृष्ट विद्या नहीं है उत्कृष्ट एवेगी विद्या ये 10-20 साल करने से विद्या हो जाएगी अथवा दो साल के कोर्स किया तीन साल के कोर्स किया हमने ब्रह्म विद्या प्राप्त किया आचार्य हो गए और ये ये सब कुछ नहीं होता वैसे को वैसे अज्ञानी है जब तक मूला ज्ञान का निवारण नहीं होता है तब तक हम उसको ज्ञानी नहीं बोलते तब तक क्या बोलेंगे साधक है विचार कर रहा है मनन कर रहा है चिंतन कर रहा है अभ्यास कर रहा है, ये बोलना चाहिए तस्मा अब क्या है आगे देखिए क्या बोल रहे एक एक पंक्ति ये जैसा कल हमने बोला ये सारे जो बता रहे हैं विद्या के संबंध में ब्रह्म विद्या और मुक्ति के संबंध में, में सारे प्रमाण है एक एक पंक्ति जो भाषाकार बोल क्योंकि हमें आधार चाहिए ना इस विषय में तो क्या निर्णय दिया भाष्यकार ने ये आपको यहां पता चलेगा और कहीं नहीं मिलेगा ये बृदारण्य ब्र, परिषद में थोड़ा बहुत है इस विषय में लेकिन यहां सब स्पष्ट कहा इसी को ही मानना चाहिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मतलब अन्य तरह किसी प्रकार कॉम्प्रोमाइज भी कर देते तो कोई समझौता नहीं है पूरा पूरा मानो नहीं तो नहीं मानो तो तस्मात तस्याम चिराचिर उत्पत्ति रूप अधिशयो भवन भवे इसीलिए ये जो विद्या उत्पन्न होने में विद्या उत्पन्न होने के बाद में कोई वे नहीं है लेकिन विद्या उत्पन्न होने में चिराचिर उत्पत्ति रूप अधिशय होता हुआ हो सकता है तो साधन के तुलना के दृष्टि से आपको विद्या कभी जल्दी उत्पन्न हो सकती है कभी धीरे उत्पन्न हो सकती है कभी जन्म जन्मांतर में उत्पन्न होती हो सकती है कभी भी हो सकती है तो तस्मा तस्मन विद्यायाम चिराचिर उत्पत्ति रूप चिराचिर उत्पत्ति रूप जो कभी जल्दी कभी ज्यादा किसी को जल्दी किसी को देर से ऐसा जो अतिशय है वो होता हुआ हो सकता है भवन भवेद करते भवन है है ऐसा मानने पर हो सकता ये तो हम मानते लेकिन उत्पन्न होने के बाद में उसको उसका निकृष्ट उत्कृष्ट नहीं माना जाता उत्पन्न हुआ वो तो बराबर उत्पन्न हुआ इसलिए कहा कि ब्रह्मा आदि से लेकर के जिसको भी उत्पन्न हुआ वो उसको विद्या पूरी ही उत्पन्न हो गई और वो पूरा फल देगा और नहीं उत्पन्न हुआ तो कुछ नहीं फल देगा न तो मुक्तों कश्चित आतिशय संभव हो फिर कहते हैं कि मुक्ति में इसको लेकर के मान विद्या के प्राप्ति में चिराचिरत्व को लेकर के जो भेद आपने किया उसी प्रकार मुक्ति में भी कोई अतिशय संभव है कम ज्यादा का जो है कुछ तुलना करें ऐसा संभव नहीं इसलिए क्या होता है कि वेदांत में मनुष्य मात्र को मन सारे मनुष्य के मनुष्य के बुद्धि को लेकर के मनुष्य मात्र को वेदांत में मुक्ति में अधिकारी माना जाता ये ब्रदार ने है ये ब्रदारण्य उपनिषद प्रमाण है कि मनुष्य करके वहां संबोधन करते हैं यदि मनुष्य मन्यंते जो मनुष्य ऐसा मानते ऐसा अब क्या होगा कि ऐसा होने पर यहां गुरु शिष्य अथवा जो बड़े संत होते हैं जिनको अवतार पुरुष मानकर के संबोधन करते हैं इत्यादि जो होता है वेदांत की दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं होता वेदांत की दृष्टि से अवतार पुरुष में ज्यादा ज्ञान और जो अवतार पुरुष नहीं माना जाता है लोग यदि वो ब्रह्मज्ञानी हो गए तो वो कम ज्ञान ऐसा नहीं होता वेदांत के मुक्ति के ज्ञान में वहां मनुष्य मात्र कोई भी वेदांत मुक्ति को प्राप्त किया हो तो उसका बराबर माना जाता है उस दृष्टि से कोई अवतार पुरुष कोई पुरुष कोई भी भेद नहीं मान नहीं सकते ज्ञान होने के बाद और ज्ञान नहीं हुआ अथवा ज्ञान के लिए जो आप साधन किए जैसे यहां बताया नहीं हुआ तो नहीं हुआ ही है। वो बिल्कुल नहीं हुआ अब क्या है कि ज्ञान के साधन में सरलता या ज्ञान के साधन के चिरकाल होना या नहीं होना किसी को आसानी से हो गया इत्यादि में भेद है इत्यादि में भेद हम मानते ही मतलब ये वास्तविक भेद जो आपको दिखाई देता है सभी कार्य में दिखाई देता है एक केवल वेदांत के कार्य में नहीं कोई भी कार्य में कोई जल्दी करता है कोई धीरे करता है कोई जल्दी चलता है कोई धीरे चलता है कोई जल्दी खाता है कोई जल्दी धीरे खाता है कोई जल्दी सोता है कोई धीरे सोता है ये को कहा नहीं है सब सब में है तो ये भेद तो साधन को लेके हम मानते हैं वो भी मनुष्य मात्र में सामान्य मानते हैं जो भी कोई करेगा उनको ये भेद रहेगा वहां भी तो ये बाकी कोई भेद काम नहीं करते अब ये जो श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है कि अवधार पुरुष माना जाता है या कोई और ऐसे पुरुषों का अलग अलग करके जो भेद करते हैं वेदांत की दृष्टि से नहीं है उनके अन्य साधन की दृष्टि से उन्होंने भक्ति से साधन किया योग से साधन किया और सिद्धियां उनको प्राप्त करने के लिए साधन किया और या वेद को लेकर के वेद उच्चारण, षडंग वेद का अध्ययन इत्यादि साधन किया जैसे आधिकारिक अधिकरण में आया था आधिकारिक पुरुष होने की जो योग्यता वो तो आधिकारिक पुरुषों को अवधार माना जाता जैसे व्यास भगवान आदि तो उन साधनों को लेकर के भेद हो सकता जैसा लोग में जिसके किसी के पास धन है किसी के पास नहीं है ऐसा भेद होता है। कोई सुखी है कोई दुखी है ऐसा भेद साधनों को लेकर के माना जाता है उसमें ये भेद कर सकते मतलब कोई अवतार है कि कोई नहीं है कि कोई श्रेष्ठ है कि कोई गुरु है कोई शिष्य है इत्यादि इत्यादि भेद हो सकता है लेकिन वेदांत के ब्रह्मज्ञान के विषय में और मुक्ति के फल के विषय में अवतार पुरुष अन्य पुरुष सामान्य पुरुष कोई पुरुष में स्त्री में पुरुष में कोई भेद नहीं होता ज्ञान हो गया तो हो गया यह वेदांत करता इसलिए मनुष्य मात्र का कहने का अर्थ यह इसका अर्थ वर्णाश्रम व्यवस्था को भंग करने ऐसा नहीं है कई लोग ऐसे समझते हैं ऐसा अर्थ में नहीं है ये वर्णाश्रम व्यवस्था किसके लिए है वो तो साधन के लिए तो साधन के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था के विषय में सारी चर्चा होगी सारे साधन में वो सब कुछ चाहिए और उसी के अनुसार ही साधन होगा तो साधन के तल पर ये सारे कुछ है ये व्यवस्था शास्त्र इसको कहते समाज में व्यवस्था बनाने के लिए और व्यक्तिगत जीवन में व्यवस्था बनाने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था है उसका भंग नहीं करते वो तो है वो तो साधन की दृष्टि से है किंतु ब्रह्म विद्या के दृष्टि से ब्रह्म विद्या के फल की दृष्टि से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भेद सिद्ध कर नहीं सकते इसीलिए इसको निरतिशय माना आदिशय मानेंगे तभी तो भेद होगा ना अब एक व्यक्ति को कुछ ज्यादा प्राप्त हो गया तो वो ज्यादा ब्रह्म हो गया और कम ब्रह्म हो गया ऐसा कर सकते आदिशय होगा तो अतिशय मैंने कम पैरिसन जब तुलनात्मक दृष्टि से होता तो ऐसा होता ही इसलिए न तो मुक्तों का स्थित इसलिए कोई पुरुष अब समझ लो व्यास भगवान मुक्त हो गए जीवन मुक्त हो गए जीवन मुक्त तो तो थे वो मुक्त हो तो गए विदेह मुक्त हो गए और बाद में आकर के कोई और संत वो भी मुक्त हो तो गया तो आप कहेंगे नहीं व्यास जी की मुक्ति जो है कुछ विशेष मुक्ति थी और इनकी मुक्ति वैसे नहीं ये नहीं है। या कोई उत्कृष्ट वर्ण जाति के संत मुक्त हो गए और बाकी कोई निकृष्ट वर्ण जाति के संत मुक्त हो गए और बाद में कहेंगे नहीं वो तो उत्कृष्ट है उनको नमस्कार करना चाहिए नमस्कार नहीं करना नहीं होगा वो तो है तो वो ज्ञानी है यदि उनको मुक्ति मिली तो ये निकृष्ट उत्कृष्ट के वहां कोई कंपैरिजन नहीं होता और आगे आप व्यवहार में जो कंपैरिजन करते हैं व्यवहार में जो तुलना करते हैं व्यवहार की तुलना सर्वत्र मान्य है इसलिए वो तो वहां व्यवस्था के अनुसार जो भी करना होगा उसको आपको करना ही वो त्याग नहीं सकते क्योंकि वो व्यवहार दृष्टि से व्यवस्था है इसलिए इन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए कि वेदांत व्यवहार दृष्टि की व्यवस्था को भंग करता है ये द्वैदियों का जो आक्षेप है बिल्कुल गलत है नहीं करता ये जिन्होंने इन अधिगरणों का अध्ययन किया होगा तृतीय पाद के अधिगरणों को तो कभी भी वो बोलेगा नहीं ऐसा करता है वेदांत नहीं करता मुक्ति में यह वाक्य अभी जैसा बोला यहां कोई भेद नहीं कर सकता कर नहीं सकता इसलिए वहां किस युक्ति से आप भेद करेंगे तो मुक्ति में कश्चि किसी भी प्रकार का विषय नहीं इसलिए इसमें कोई सिद्धि प्राप्त हो ऐसा भी नहीं अब जो मुक्त होता है वो सिद्ध होता है ऐसा नहीं होता और जो सिद्ध होता है वो मुक्त होते हैं ऐसे भी नहीं होता जीवन मुक्त जो होते हैं वो सारे सिद्ध मुनि होते हैं ऐसा नहीं होता है यदि वो सिद्ध सिद्धि प्राप्ति के लिए कोई साधन का अनुष्ठान किया तो उसको सिद्धि प्राप्त होगी अब वो सिद्ध प्राप्त होने सिद्धि प्राप्त होने के बाद वो मुक्त हो जाता है ऐसा कभी नहीं होता दोनों अलग अलग रास्ता सिद्धि संबंधी रास्ता शारीरिक मानसिक स्थिति तक सीमित है आत्मस्थिति नहीं पहुंचती आत्मस्थिति में कोई सिद्धि नहीं होती क्योंकि आत्मा तो स्वयं सिद्ध है उसको क्या सिद्धि करेगी उसमें क्या भेद करेंगे सिद्धि के लिए आपको भेद चाहिए भेद के बिना सिद्धि नहीं होती तो सिद्ध जो होते हैं सिद्ध महात्मा जो अष्टाइश्वर्य संबंध जो भी होगा वो मुक्त होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है और जो मुक्त होता है उनको सिद्धि प्राप्त हो ऐसा नहीं है एक कोई साधारण आदमी भी मुक्त हो सकता है कोई सिद्धि नहीं उनके पास अब मुक्त होने के बाद में जैसा हमने पहले भी कहा वो उनको बीमारी नहीं आती है फिर वो नहीं आता ऐसा भी नहीं है मुक्त होने के बाद भी बीमारी आ सकती कई लोग प्रश्न बोलते हैं वो मुक्त हो गया सब कर्म से मुक्त हो गया सब कुछ हो गया तो उनको बीमारी से जाए वो तो उसका अलग है वो तो प्रारब्ध के अनुसार जो होना है होगा उससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि क्यों ऐसा है कि मुक्त होने के पहले की स्थिति आप कह रहे जो अभी पहले स्थिति बाद की स्थिति मुक्ति के विषय में नहीं कहा जाता क्योंकि काल की गणना अभी वहां काम नहीं करती है नहीं करनी चाहिए फिर भी हमको समझाने के लिए करना पड़ता है कि मुक्ति के पूर्व स्थिति में कर्म था कि नहीं था कर्म काम कर रहे थे तो उस समय आत्मा थी कि नहीं थी आत्मा था आत्मा भी थी ब्रह्म भी था कर्म भी आ, कर्म भी था मुक्ति भी मुक्ति भी थी वो स्वरूप वास्तविक तो बाद में क्या हुआ तो बाद में उसी में से कोई किसी का कोई नष्ट नहीं होने का अज्ञान ने जो ज्ञान ने जो अज्ञान को नष्ट किया वो तो हो गया उसके कारण हुआ कि संजीता कर्म इत्यादि प्रक्रिया समाप्त तो हो गई लेकिन जो कर्म मुक्ति के लिए साधन के लिए सहायक रूप से प्रारब्ध शरीर आदि जो काम कर रहे थे वो तो मुक्ति के बाद भी वैसे के वैसे करते हैं, क्योंकि मुक्ति कभी उसके साथ विरोध नहीं करते क्योंकि आत्मा मुक्ति है आत्मा तो पहले भी थी, आप अभी भी थी आत्मा में कोई भेद नहीं आया ना तो उसी को लेकर कभी भी आप कोई व्यावहारिक फल नहीं दिखा सकते कौन सा पाप क्षय हो गया ना प्रारब्ध संबंधी पाप का क्षय नहीं हुआ प्रारब्ध संबंधी पाप है, फिर प्रारब्ध में है क्या अभी प्रारब्ध का पुण्य भी क्षय हो गया पाप भी क्षय होगा तो फिर प्रारब्ध क्या है शरीर प्रारब्ध नहीं है कर्म प्रारब्ध है फल प्रारब्ध है इसलिए हो रहता है प्रारब्ध संबंधी जो पुण्य पाप रहेगा वो रोग करने का रहेगा तो रोग करेगा उसे क्या उसका क्या लेता ना और उससे किसको फर्क पड़ रहा है तो कोई रोग आ गया तो किसको फर्क पड़ है पाप का क्षय होने की बात वो बात सही है कौन सा पाप का क्षय होने की बात कर रहे हैं मुक्ति होने के लिए कौन सा पाप का क्षय होने की बात कर रहे हैं प्रारब्ध संबंधी पाप का क्षय नहीं होता है पुण्य नहीं क्योंकि प्रारब्ध को क्षय कि किया तो फिर मुक्ति होगी नहीं क्योंकि प्रारब्ध पहले क्षय होगा कि मुक्ति के बाद होगा ये प्रश्न आएगा आप प्रारब्ध क्षय के संबंध में पूछते हैं कि एक साधारण प्रश्न है कि मुक्ति होने के पहले प्रारब्ध पूर्व क्षण में प्रारब्ध का क्षय होगा या मुक्ति होने के उत्तर क्षण में प्रारब्ध का क्षय होगा कब होगा कोई एक समय बताना पड़ेगा में आ, पूर्व में पूर्व क्षय हो गया तो फिर मुक्ति होने के लिए आपको मुक्त मिलेगा नहीं। ही नहीं क्योंकि प्रारब्ध का क्षय होता ही शरीर पाद हो जाता तो आपको कोई मुक्त दुनिया में मिलेगा पाप क्षय होता है वो संचित पाव और अन्य जो आगामी पाव है उसका क्षय होता है प्रारब्ध का कुछ शांति हो सकता है शांति हो सकता है जिसका कोई प्रतिविधि करके शांति प्राश्चित आदि से हो सकता है जो आप साधन करते हैं उसी से वो होता है लेकिन मुक्ति के साथ इसका संबंध नहीं मुक्ति मैंने प्रारब्ध न मुक्ति को बनाता है न मुक्ति प्रारब्ध को नष्ट करता है वो बिल्कुल सत्य जाता है प्रारब्ध क्षय से ज्ञान होता है ये बोल रहे हैं लेकिन कौन से पाप के क्षय बात कर रहे हैं प्रारब्ध संबंधी नहीं प्रारब्ध संबंधी कोई उपाय नहीं बताया प्रारब्ध से इतर जो पाप आप करेंगे आगामी मतलब आप अभी ये पाप किया या पूर्व में एक पाप करके रखा है संचित में है उसका क्षय होता क्यों वो बाद में बाधा कर सकते हैं बाद में जन्म का कारण बनेगा तो जो जन्म के कारण बनने वाले आगामी जन्म के कारण बनने वाले जो पुण्य पाप है उनका क्षय आपके कर्म से होता ये है। ज्ञान उत्पद्य देमसाम क्षया पाप से वाक्य आया वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लेकिन कौन से कर्म के इस कर्म के नहीं क्योंकि इस कर्म के करने बोलने पर ये समस्या कि यदि पूर्व क्षण में ज्ञान के पूर्व क्षण में प्रारब्ध का क्षय मानेंगे तो वो पूर्व क्षण में प्रारब्ध क्षय होते ही फिर शरीर को रहना नहीं चाहिए शरीर भी पाद होना चाहिए नष्ट है शरीर नष्ट है तो फिर आपको कोई मुक्त मिलेगा नहीं क्योंकि तो उत्तर क्षण में वहां मुक्ति होनी थी तो वो मिलेगा अब मुक्ति के उत्तर क्षण में समझ लो मुक्ति के बाद में प्रारब्ध का होता है तो मुक्ति के बाद प्रारब्ध का नहीं हो सकता कारण ये क्या है कि मुक्ति और प्रारब्ध में कोई विरोध नहीं मुक्ति के बाद प्रारब्ध क्षय क्यों करेंगे मुक्ति क्योंकि मुक्ति अवस्था तो आत्मा है आत्मा तो पहले भी थी अभी भी है तो आत्मा में कोई अंदर पड़ गया क्या कोई अंदर नहीं पड़ा तो वो मुक्ति अवस्था कुछ भी नहीं करेगी मुक्ति अवस्था तो मुक्ति अवस्था के पहले अज्ञान निवारित होता है ज्ञानाकार वृत्ति से ब्रह्माकार वृत्ति है, इतना कार्य होता है वो अन्यथा मु, भु, भु, भु, मुक्ति को लेकर के कोई फल नहीं दिखाई पड़ेगा केवल अपने स्वरूप में स्थित हो जाना आनंद की प्राप्ति होना इत्यादि फल है वो मुक्ति का स्वरूप फल है उससे अतिरिक्त कोई कार्य मुक्ति नहीं करती इसलिए प्रारब्ध का क्षय माच भी मुक्ति नहीं करती तो पूर्व क्षण में भी नहीं मान सकते उत्तर क्षण में भी नहीं मान सकते और शेष कर्मों के उनकी जो गति है वो वैसे ही रहती हैं इसलिए भाष्यकार ने पहले भी कहा ना जो आरब्ध कर्म के अनुसार जो जो होता है उसी का अनुभव ऐसा होगा और जब साधन करते समय उसका बलवान कोई फल आपके प्रतिबंध बनता तो उसके निवारण के लिए आप कुछ उचित उपाय कर सकते हैं प्राश्चित कर सकते इत्यादि जैसा बोला प्राणायाम इत्यादि साधन जो बताया ना वीरिय बताने के लिए जो जो साधन बताया वो कर सकते हैं उससे कुछ शांति हो जाती है ये तो अवश्य होता है हाँ हो संचित और आगामी का होता है इसलिए तो जन्म में नहीं होता संचित रह जाएंगे तो जन्म जाएगा आगामी रहेंगे तो भी वो परिवर्तन होकर के जन्म में आएगा यह दोनों नहीं होता ये इसलिए वो कोई अतिशय को उत्पन्न नहीं करेगा ये बार बार इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इस विषय में बहुत सारे भ्रम होता है कल्पनाएं होती है और अन्य अन्य कर्म और कर्मफल के साथ इसकी तुलना होते हैं और कर्म से मुक्ति होती है इत्यादि वाद विवाद इत्यादि जो भी चलता है उसी में सब यही आकर के होता है कि ये एक बार बांधने वाली बात कहां तक ठीक है तो इसीलिए भाषाकार के इनके इन वजनों को आप याद रखेंगे तो यहां स्पष्ट है कि वहां आगे पीछे कुछ होता नहीं विद्या भेद अभावी तत्फल भेद नियमा अभाव कर्म फलवत अब फिर कहते हैं कि विद्या भेद का अभाव माना माने मैने विद्या मनी विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या को लेगी कि ब्रह्म विद्या में कोई भी भेद का अभाव हमने माना जैसा अभी हमने कहा जो मनुष्य मात्र को ब्रह्म विद्या होगी एक जैसे रहेगी ब्रह्म विद्या होगी तो एक जैसा अन्य विद्या में भेद हो सकता तो विद्या भेद में अभाव माना ये कौन कह सकता है आचार्य जी कह सकता है और कोई नहीं कर सकता है? कि सबके ब्रह्म विद्या एक है कौन कह सकता है वो सबके ब्रह्म विद्या हम अलग अलग मानते सबके लिए अलग अलग मानते हैं ना जो जो हमारे ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ हुए हैं उनको सब हम अलग अलग मानते तो विद्या भेद का अभाव है विद्या में भेद नहीं होता तो विद्या भेद का अभाव होने पर क्या है तब पहला अभाव का अभाव होगा उसका फल भेद भी नहीं होगा विद्या में भेद नहीं है तो उसका फल भेद भी नहीं होगा ना तो फिर भेद कहां है विद्या उत्पन्न होने में भेद है विद्या उत्पन्न मैने ब्रह्मागार वृत्ति जिसको हम अप्रोक्ष ज्ञान कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान के पूर्व क्षण तक जो कुछ भी साधन है उसमें बहुत सारे भेद रहे चिरा, चिरा भेद काल भेद देश, भेद अधिकारी भेद वर्ण भेद आश्रम भेद वो भेद ये भेद जितना भी भेद आपको जाना है वो सब उसके पीछे रखना लेकिन जिस क्षण में अपरो ज्ञान उत्पन्न हो गया वो हो गया अभेद विद्या अब वहां भेद नहीं वहां तो सब बराबर हो गया जैसा सुश्रुप्ति में जाके सब बराबर हो जाते सुश्रुप्ति में जाकर जब सो जाते हैं वहां कोई भेद नहीं रहता कोई राजा सो रहा है तो उसको स्पेशल नींद है और जो भिकारी सो रहा है तो उसको फार्मर सो रहा है तो उसको थोड़ा कमजोर नींद है नींद के डिग्री में भेद है ऐसा नहीं नींद जो गाढ़ निद्रा जिसको निद्रा कहते हैं सुक्षुप्ती कहते हैं वो जिसको वो भी प्राप्त हो गया वो समान होता है इस मृति स्वयं कहती है तत् सिंह वा भ्रगोवा वराहो वा कीड़ो वरा वा बदंगो वा, पदंगो वा दमशो व मशगो व यद्यत भवंती तवंती सभी अभी सभी आशक्ति मनुष्यों की बात तो छोड़ो बाकी वहां शेर सो जाए कोई बाघ सो जाए कोई पशु सो जाए कोई पक्षी सो जाए कोई मक्खी सो जाए कोई मच्छर सो जाए कोई भी सो जाए सोने के बाद समान रूप हो जाता है यद्यत भवंती तदा बाकी तो मनुष्य तो आदि को तो है ही तो वहां कौन सा भेद आप लाएंगे तो वहां भी भेद नहीं है जब वहां भेद नहीं है सुषुप्ति में भेद नहीं है जहां आपको तो स्पष्ट लौकिक दिखाई पड़ता है वहां भी भेद नहीं तो यहां कैसे भेद लाए यहां तो भेद का कोई सवाल ही नहीं इसलिए विद्या भेद अभाव कारण बता रहे हैं विद्या में भेद न होने से तत्फल भेद नियमाभाव आ इसलिए हमने मुक्ति पल में अनियम बता इसके फल में भी भेद नहीं ला सकते बुद्धि डिग्री नहीं ला सकते जैसे कर्म फलव जैसे कर्मफल में होता ये व्यतिक दृष्टान्त है आगे जाके फिर कर्मफल का दृष्टांत देंगे वो अन्य दृष्टांत देंगे दृष्टांत, दृष्टान्त विदांत मन कर्मफल में तो ऐसा होता है किंतु यहां नहीं होता है क्योंकि इससे छोड़कर के अन्य कोई दृष्टांत मिलेगा नहीं इसलिए कर्म को लिया तो तदाभाव तदाव लेना पड़ेगा यहां तो कर्मफल में कर्म में भेद है इसलिए कर्म फल में भी भेद होता है यहां विद्या में भेद नहीं है इसलिए विद्या विद्यालय में भी भेद नहीं होता ऐसा व्यतिरक में नहीं मुक्ति साधन भूताया विद्या कर्मणाव्य भेदो अस्थित इसका अर्थ करते हैं कि मुक्ति साधन भूत जो विद्या है जिसको हम अपरोक्ष ज्ञान करते भ्रमाकार वृत्ति करते हैं। जो लक्षणावृत्ति से प्राप्त है वो वृत्ति जो तत्व वाक्य से अखंडाकार वृत्ति कहते हैं ये जो साधन है मुक्ति साधन भोदाया विद्या उस विद्या में कर्मणाम कर्मों के जैसा भेदो नास्तिक भेद नहीं तो बोलते आप ये कौन सी विद्या की बात कर रहे हैं बात विद्या तो बहुत है हमारे पास अभी कितनी सारी विद्या हमने अभ्यस कर लिया ये तो इसमें तो भेद बिखता है बोलते हैं देखो ये निर्गुण विद्या की बात है जो उभयिंग अधिकरण में हमने जिस विद्या की बात की थी निर्गुण विद्या विश्व विद्या की यहां बात है सगुणासु तो विद्यासु यह सगुण विद्या जो है ना जितने गुण सहित विद्या है उसमें मनोमया प्राण शरीर इत्यादि आसु वो ऐसे मनोमया प्राण शरीर इत्यादि विद्या जो आप ब्रह्मज्ञान के अभ्यास के लिए पहले हिरण्य गर्घ हिरण्य गर्भोपासना ईश्वर उपासना आत्मोपासना इत्यादि उपासना उपासना जो भी आप करते हैं अहंगोपासना सगुनोपासना आदि जो भी करते हैं इसमें सब गुण अभाव उद्वाब वसाद भेदोत्पत्तम इनमें सब विद्याओं में गुण का आदान गुण का लेना और गुण का त्याग कुछ गुण का लेना और कुछ गुण का उद्वाब माना अलग कर देना आप छोड़ देना अब आप भेदा। तो छोड़ना रखना इस प्रकार से जो भेद है कुछ कम ज्यादा करते हैं आप इससे भेद उत्पन्न हो जाता है सवर्ण विद्या में भेद उत्पन्न होता है ऐसा होते हुए सत्याम उत्पद्य देम उसमें तो जैसा जैसा आप करेंगे वैसा वैसा फल होता है तम यथा यथा उपास जैसे जैसे उपासना करेंगे वैसा होता है तो आप तो ईश्वर को या माने कोई भी आपके उपास्य उनको सात्विक दृष्टि से भी कर सकते हैं राजसिक दृष्टि से भी कर सकते हैं तामसिक दृष्टि से भी कर सकते हैं। जैसा शिवजी है, है।, है। शिवजी जब ध्यान अवस्था में ध्यान करते हुए ऐसे आ, मुक्ति अवस्था में बैठे हुए इस भाव से भी शिवजी की उपासना हो सकती है जैसा शिवलिंग आदि में उपासना करते सात्विक उपासना इससे आपको मुख्य मार्ग यानी वृत्ति वृत्तियां मिलेगी और वही शिवजी को आप रुद्र मान करके उपासना करते हैं जिनका क्रोध सबको जला देता है जिसको लेकर के रुद्री में वर्णन किया ऐसे रुद्र रुद्र भगवान के रूप में उपासना करते हैं वही शिवजी राजसिक प्रधान होता है और संहार मूर्ति होता है तो आपके अंदर भी ऐसी शक्ति आएगी और स्मशानुवादी शिवजी की उपासना करेंगे तो तामसिक वृत्ति में आता है ऐसा अलग अलग तो एक भी एक ही उपास्य को अलग अलग भाव में उपासना करेंगे तो अलग अलग फल मिलेगा और फल मिलना चाहिए नहीं तो उपासना क्यों कर रहे हो उसका वैसा भाव ऐसे तो उपासना करता इसलिए ऐसे उपासनाओं में तो अवश्य फलभेद मिलेगा आपको जैसे कर्मफल कर्म का फल जैसा भिन्न होता तो कि दोनों जगह कर्मफल दृष्टांत भी पहले भी कर्मफल बोला यहां भी कर्मफल बोला तो पहले वाले में व्यतिक दृष्टांत है यहां अन्वय दृष्टांत जैसा कर्मफल में कर्म के भेद से फल भेद होता है वैसे सगुण विद्या उपासनाओं में सगुण विद्या से भेद होता है लेकिन निर्गुण विद्या में नहीं होता निर्गुण विद्या में नोक्ष ज्ञान में अंध में जाकर के नहीं होता कर्म फल के समान नहीं है तथाच लिंगम लिंग दर्शनम इसी का और आपको लिंग प्रमाण मिलेगा क्या तम यथा यथा उपास दे तदेव भवती मुद्देल उपनिषद का वाक्य है उस आत्मा को जिस जिस भाव में जैसा जैसा उपासना करते हैं वैसा वैसा प्राप्त करते हैं ये यथा मां प्रबद्यं दे तांस तदेव भजाम मम वर्तमान वर्तन दे मनुष्य पार्थ सर्वशा ये विदा में कहा वही है जैसे जैसे उपासना करते हैं वैसे फैसे करते और भगवान ने ये कहा जो जो जैसा जिस देवता का कर उपासना करते हैं उसको तो फल भी मैं ही देता उपासना किसी रूप में भी करते हैं फल देने वाला मैं मैं ही हूँ सका तो ये ये हो सकता है इसके लिए आपको छूट है और होना भी ऐसा चाहिए कि आपके स्वभाव के अनुसार जो भाव आपके मन में बनता है उसी भाव के अनुसार यदि आप उपासना आगे बढ़ाएंगे साधन आगे बढ़ाएंगे तो आपको जल्दी प्रगति होगी साधना के विषय में निश्चय के विषय में आप इस प्रकार स्वतंत्र रहना चाहिए तो गुरु लोग ऐसे उपदेश देते हैं ऐसा नहीं कि दूसरे ने ऐसा किया तो आपको भी ऐसा होगा नहीं यदि आपके अनुकूल नहीं है वो आपके वासना वृत्ति प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है तो आपको बहुत समय लगेगा बहुत विलंब होगा आपके वृत्ति के अनुसार यदि आप साधन को अपनाते हैं तो जल्दी फल मिलता है अनुकूल साधन में फल ज्यादा मिलता है तो इसमें आप समय व्यतीत करेंगे, तो अच्छा करेंगे तो भी आपको अच्छा लगे और जो अच्छा नहीं लगता उसमें आप समय व्यतीत करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और जिस जो अच्छा नहीं लगता उसका संस्कार नहीं बनता तो फिर आगे फल नहीं मिलेगा। वो विरोध कर रहे हैं ना ऐसे में नहीं होते इसलिए ये जबरदस्ती का राम राम बोलते हैं ऐसा करके कोई साधन नहीं होता और उल्टा उसके अंदर आसरी की वृत्ति पैदा होती है। ऐसा देखा जाए किसी को दो चार बार जबरदस्ती करो ना बार बार बोलते हैं जबरदस्ती करो तो वो जो जिस जो कर रहा है जो करार है उसके ऊपर उल्टा सोचने लगता है अरे इसका क्या पड़ा है मेरे पीछे पड़ा अरे बार बार वो ऐसे ही बोलता है फिर ऐसे ऐसे करता है तो मतलब उल्टा आप सोचने लगेगा और बाद में फिर उसी के साथ धीरे धीरे विरोध उत्पन्न होगा क्योंकि जब आप उनके विषय में विपरीत सोचते हैं तो धीरे धीरे ऐसी वृत्ति उत्पन्न होगी और फिर शत्रुता उत्पन्न हो जाएगी फिर उनको देकर के आप भागने लगेंगे और बाद में शायद उसको मारने के लिए भी तैयार हो जाएगा ऐसे इतना तक गंभीर हो जाता ज्यादा जबरदस्ती करेंगे साधन के विषय में तो होता ही नहीं ऐसा नहीं होता और उसको सोच करके रहेंगे वो परेशान हो जाए इसीलिए हम साधन ऐसा साधन को अपनाएं जो हमारे मनोवृत्ति के अनुकूल है यानी भक्ति योग हो कर्म योग हो ज्ञान योग हो उपासना योग हो कोई भी योग हो जो हमारे अनुकूल चले और हम उसको अपने दिल से दिमाग से स्वीकार करके पूर्णतया करें तो फल आपको जल्दी होगा यह है इन उपासनाओं का भेद का अर्थ है। इसलिए अनेक उपासनाएं हैं कर्म अनेक नैवम निर्गुणायाम विद्यायाम गुणा कहते हैं इस प्रकार निर्गुण विद्या में कोई भेद की कल्पना मत करो स्पष्ट बोला ना वो पहले तो भेद है किसमें भेद है किसमें नहीं है इस सारे स्पष्ट बोले तो नैवम निर्गुण विद्यायाम निर्गुण विद्या में इस प्रकार का भेद की कल्पना नहीं करनी चाहिए नहीं होता तो गुणा भाव गुण है नहीं तो गुण नहीं है तो आप कौन से मानदंड से भेद करो भेद करने के लिए आपके पास कुछ चाहिए ना वो है ही नहीं अभी तो किस प्रकार भेद करो भेद करने के लिए भाव अलग होना चाहिए भेद करने के लिए फल भी अलग होना चाहिए आपकी मानसिकता यानी भाव मानसिकता अलग होनी चाहिए और आपके उद्देश्य भी अलग सब अलग होगा तो जैसा अभी हमने शिव का दिया इसी प्रकार आप भेद कर सकते जो गुण अभाव होने से या निर्गुण में कोई गुण लगा ही नहीं सकते तो आप कैसे भेद करोगे नहीं कर सकते गुण है नहीं भेद नहीं है इसीलिए हम भेद नहीं है भेद नहीं है ये बार बार कहते हैं तथा तमृति देखिए इसके लिए भी एक स्मृति कह दिया हा जब आजाद जी मूड में आ जाते हैं तो पूरा स्पष्ट बोलते हैं उनका जो है वो सब बोल करके प्रमाण दे करके स्थापित करते हैं तो अभी स्मृति कहते हैं ये स्मृति कहती है ऐसा नहीं गदी गति कस्त सदी ही गुणे प्रबदंत इति ये महाभारत शांति पर्व में इस प्रकार का कुछ वाक्य आया वैसा तो श्लोक का उद्धरण नहीं था अभाषिकार ने उस आश्रय को लिया तो उद्धरण का ये संख्या यहां दे दिया नहीं ग अधिका अस्तिका से चित्त सदी गुणे प्रबदंत अतुल्यता कि जब गुण होता है तो उसमें भेद होता है और गुण नहीं होता है तो नहीं ग अधिका अस्तिका से कोई भी अधिक प्राप्त करना या कम प्राप्त करना ऐसा नहीं है तो एक समान रहता है तो गुणे ही प्रबदंत अतुल्यता यदि गुण रहेंगे तो अतुल्य होगा तुल्य नहीं होगा वो बराबर नहीं रहेगा गुण को लेकर के भेद होगा ना अतुल्य मन भेद समान नहीं है तो ऐसा भेद तो गुण के कारण होता है और वो तो हम स्वीकार करते हैं अब गुण नहीं रहेंगे तो वहां कोई अधिक ज्यादा कम इत्यादि कुछ भी नहीं होता ऐसा मानना चाहिए इति इस प्रकार से इसका निर्णय करना चाहिए अब ये सूत्र में एवं मुक्तिफला अनियम तदवस्थावध्र दे सदवस्था अवधे सूत्र है इस प्रकार मुक्ति फल का अनियम है दो बार सूत्र का एक अंश का उच्चारण किया बोलते तदवस्था अवध्र दे तद अवस्था अवध्र दे रीति पदाभ्यासो अध्याय परिसमाप्ति ध्योदय ये जो पद का अभ्यास किया दो बार कहा ये अध्याय की परिसमाप्ति को दिखाते हैं अध्याय मानी यहां तृतीय अध्याय परिसमाप्त हो गया श्री भगवत श्रीमत्परमसपरिवराजकाचार्य श्रीगोविंदवत्ज्यपादिष्य श्रीम्छंकरतौ शारीकमीमसा भाष्ये तृतीय अध्याय से चतुपाद चतुर्थपात, चतुर्थपात पुराव टीका देखिए ये तृतीय पंक्ति में टीका है का उपचय अभ्याम, ज्वाला उपचय अपचय दृष्टि अंतरंग बहिरंग तद अभ्यास आदि साधन उपचय अचयाभ्याम विद्यापचयापजय संभव तत्फले मुक्त अभित आदमी आशंका ये आशंका है सर्वसारा साधारण में होने वाली आशंका है जैसे लकड़ी का उपचय और अपचय ज्यादा कम इत्यादि से और उसके गुण में भेद होने से ज्वाला में भी कम ज्यादा दिखाई देता है ठीक उसी प्रकार अंतरंग बहिरंग साधन के अभ्यास में भेद होने पर उसी के वृद्धि और हास से कम ज्यादा से विद्या में भी उपजयापजया संभव है कम ज्यादा हो सकता है ऐसा होना चाहिए एक है तो तत्फल में भी इस प्रकार कम ज्यादा होगा तो इसी प्रकार अलग अलग होता है कोई कोई कहते हैं कि जो है जो जो जैसे व्यक्ति है उस व्यक्ति का जैसा भाव है वैसा फल मिलता ये हम साधारण देखते हैं उसी को लेके कुछ लोग कहते हैं जो जिसका भगवान है वो उसका वैसा फल देता मतलब भगवान भी अलग अलग ऐसा मानते जो जिसका भाव वैसा भगवान ऐसा मानते कहा जाता है और फिर उसी को ये आगे जोड़ करके बोलते हैं कि जो जिसका भगवान है जो जिसकी उपासना करेंगे वो वैसा उसका लोभ भी प्राप्त होगा मतलब हर एक व्यक्ति का अलग अलग, अलग लोग ये सब गलत है ऐसा नहीं होता जो जो भाव अलग अलग है यहां तक ठीक है भाव अलग अलग है लेकिन ईश्वर हमारे लिए एक ही है उनके गुणों के अलग हैं, गुण आदान करके तो ऐसा नहीं कि एक एक का एक एक ईश्वर बना दिया ऐसा नहीं प्रत्येक के लिए अलग ईश्वर नहीं ईश्वर तो एक है भगवान एक है अब वो भगवान में जो गुण का आदान प्रदान कर रहे हैं वो आपके मन में है वो भाव के अनुसार है जो भगवान अलग नहीं होता इसी प्रकार ब्रह्म भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए ब्रह्म अलग हो जाए ऐसा भी नहीं मानते उस स्थिति में आने पर एक ही ब्रह्म होता है इसीलिए यहां उपजय अपजय करो तो भी तत्फल में कोई शंका नहीं करनी चाहिए उसमें भेद नहीं होता इसको न विद्या इत्यादि से भाषा में कहा था न विद्या मुक्त हो विद्याल मुक्ति में कोई भेद नहीं ठीक है ठीका विद्युव साधिशया स्वसाध्य कथंजित अतिशयम आद्या विद्या में कुछ विशेष हो करके अपने साध्य में विद्या यानी ब्रह्म विद्या में कुछ विशेषता आकर विशेषता को आदान कर स्वसाध्य जो मुक्ति है उसमें भी कैसे भी थोड़ी से, थोड़े से भेद तो कर सकता है ऐसे आशंका करने पर नहीं कर सकता है तथ्य असाध्यम अब करने चाहने पर भी नहीं कर सकता इसलिए उपनिषद बार बार कहती है न वर्धदे कर्म कर्मणा नो कनी कर्म से उसकी वृद्धि भी नहीं होती है ना वो उसका ह्रास भी होता है जो भाव में जैसा रूप में है वैसा ही वो रहेगा आप साधन करा तो करने से आत्मा में कोई वृद्धि घ्रास होता है ऐसे नहीं वैसे वैसे तरही मुख्युण नाम विद्यार्थी नाम प्रवृत्ति अब असली बात कह रहे वो तो तब तो बहुत बहुत बड़ा अनर्थ हो गया क्यों अब हम तो इतने साल से कर रहे हैं कि हमारे ज्ञान में इसमें और फल में कोई वृद्धि नहीं होगी क्या इतने साल हम प्रयत्न कर रहे हैं इतने सब साधन किया बोलते तो सब जीरो कर दें वो उसका कोई फल नहीं कोई फर्क नहीं होने तो कोई फर्क नहीं होगा तो फिर अब कर क्यों रहा ये कह रहे हैं कि तरही मुमुक्षु नाम विद्यार्थी ना जो मुमुक्षु विद्यार्थी है ना उनका तो प्रवृत्ति का अनर्थ है हो गया वो तो प्रवृत्ति क्यों कर रहा क्यों वो प्रवृत्ति करके कुछ विशेष पैदा कर ही नहीं सकता फल में कोई विशेष आ नहीं सकता है तो उसकी प्रवृत्ति तो व्यर्थ है जो भी कर्म करता है ये मन में रह करके कर्म करता है मेरा कर्म जब सम्पन्न होगा तो उससे फल कुछ विशेष निकलेगा ऐसा सोच करके करता आप तो विशेष नहीं करेंगे तो तब तो नहीं होगा वो, वो अनच हो जाएगा सब उदास हो जाएंगे कि कुछ भी करो कोई फर्क होने वाला नहीं तो फिर क्या क्यों करना करना ही छोड़ दें है ना इसीलिए कहते हैं देखो ऐसा नहीं इसलिए यहां ये जो पॉइंट बहुत ध्यान से देखना है कि विद्या उत्पन्न होने के बाद में फल में भेद नहीं होता ये हम कह रहे हैं और विद्या के स्वभाव में भी भेद नहीं होता लेकिन विद्या उत्पन्न होने के लिए भेद हो सकता ऐसा इसलिए कहा कि विद्या विद्या में कोई भेद नहीं है इसका अर्थ यह नहीं है कि विद्या उत्पन्न होने में भेद नहीं है विद्या उत्पन्न होने में भेद होता है तस्या अतिशयम आश्रित मुक्तों न इस प्रकार विद्या उत्पन्न होने में जो भेद है उसको लेकर के मुक्ति में कोई भेद है ऐसा हम नहीं मानते ये हमने कहा उत्पत्ति के भेद उत्पत्ति का कर्म भेद गुण भेद वो अलग है और उसका फल भेद अलग है फल में भेद नहीं होना यह अलग है इधानी विद्या मोक्ष लक्षण न अतिशयदी क्या तो जो विद्या है वो मोक्ष हेतु तत्व साक्षात्कार लक्षण विद्या को यहां लक्षण दे दिया कौन सा विद्या कौन कोई भी विद्या नहीं जो मोक्ष का साक्षात हेतु वो भी तत्व साक्षात का रूप अपरो पूर्वाधिकरण विद्या विशेषोदर्शिता बोलते आप भूल गए तो पिछले अधिकरण में आपने विद्या का भेद दिखा है विद्या का भेद होता है वो उपासना को इसको लेकर के भेद होता है वो सहकारी के अतिशय को लेकर के और विद्या में जो वीर्य उत्पन्न होता है उसको लेकर के भेद होता है तो सहारे अंदर अधिकरण में कहा था आपने तो ये यहां आकर के आपने बदल दिया बोलते हैं वो जो है ना वो अलग बात है वो चिराचिरत्व को लेकर के हमने विचार किया था विद्या का फल यहां उत्पन्न होगा या विद्या यहां उत्पन्न होगी कि बाद में उत्पन्न होगी किस जन्म उत्पन्न होगी इसको लेकर विचार किया था ये उत्पत्ति संबंधी विचार अलग है उसमें चिराचिर होता है कोई गारंटी नहीं का बोलता तो जब वो विद्या होती है तब की बात है होने की बात है उसके बाद कोई ये नहीं होता भेद नहीं होता मुक्तो अभी तरहित आदेश अतिशय भविष्य किसी भी प्रकार मुक्ति में भी थोड़ा अधिशय तो दिखाना ही पड़ेगा आपको है ना ऐसा दिखाए तो अच्छा है बोलते हैं नहीं मुक्ति में तो नहीं दिखाएंगे हम न तो मुक्तों का कस, कश्चित अतिशय संभव मुक्ति में किसी प्रकार का अतिशय हम बताएंगे नहीं हो नहीं से नहीं बैठता वो आदिशय जो जानना चाहते हैं उनके लिए अलग मुक्तियां बनी है जो सा, सारू क्य सालो के सारूक्य सायुज्यादि जो मुक्तियां हैं इत्यादि मुक्ति में भेद माना है लेकिन हमारे यहां ये मुक्ति में नहीं भेद माना विद्या उत्पत्तिना अंतरीय अविद्यावृत्ति रूपाया मुक्ति आवश्यकवाद इत्यर्थ है मुक्तेर निर्विशेष तो एक विद्या उत्पत्ति के द्वारा विद्या उत्पत्ति न आंदरीय आतरीय न वो विद्या उत्पत्ति जैसे ही होंगे जिस क्षण में विद्या उत्पत्ति होगी तो अनंतरित होकर के माने उसके बीच में और कोई कार्य नहीं होता विद्या जैसे उत्पन्न हो गई तो अविद्यावृत्ति रूपा तुरंत अविद्या को निवृत्त करेगी क्यों ऐसे अविद्या का निवृत्त करने के बाद मुक्ति अवश्य संभाव्य है उसी क्षण में मुक्ति हो जाती है विद्या की उत्पत्ति अविद्या की निवृत्ति और मुक्ति की प्राप्ति ये सब एक काल में होता है क्योंकि ये तीन तीन क्रियाएं नहीं है क्रिया जो है ना जब तक विद्या उत्पन्न नहीं होती है तब तक है जारी वहां काल आदि सब है लेकिन विद्या उत्पन्न जिस क्षण में होगी उसी क्षण में अविद्या की निवृत्ति करेगी उसके बाद विलम्ब नहीं है का मतलब उसके बीच में कोई अंदराल रहे वहां कोई और साधन की आवश्यकता पड़े ऐसे नहीं है जैसे नींद आ जाती है तो नींद आ जाती है और नींद आने में और उसके परिश्रम के बीच में कोई अंदराल नहीं होता है। जैसा आपका मन बंद हो गया सुस्ती आ गई नींद आ गई पता नहीं चलता इसीलिए यहां निवृत्ति निरंत तुरंत हो गया और मुक्ते आवश्यकता तो तभी तो मुक्ति वहां प्रवृत्त होगी मुक्तेर निर्विशेषत्व तो हेदोंदरा मुक्ति निर्विशेष है और भी हेतु बहुत विस्तार से बताए एकद आत्मन तदाकार विद्या विशेषाभा अनेक रूप फलोत्पादकत्वगा तत्फले विशेषा सिद्धि ठीक कारण सारे हेतुओं को एक साथ जोड़ के कारण आत्मा एक रूप है और तदाकार विद्या भी विशेष अभाव से एकरूप होगी क्योंकि यहां ब्रह्माकार वृत्ति बनने है आत्माकार वृत्ति बनने आत्मा की विद्या है ब्रह्म की विद्या है तो ब्रह्म जैसा वैसा होना चाहिए यदि ब्रह्म जैसा विद्या नहीं बनी तो उसका अर्थ क्या है वो ब्रह्म विद्या नहीं है एक अर्थ तो होगा दोनों अलग अलग हो गया तो अलग अलग हो गया इसीलिए विशेष अभाव होने से अनेक रूप फल उत्पादकत्व नहीं रहेगा उसमें अनेक फल उसमें उत्पन्न करेगा ही नहीं इसलिए मैंने कहा वो मुक्ति होने के बाद में कोई सिद्धि को उत्पन्न करेगा नहीं वो तो सिद्धि को उत्पन्न करने का काम ब्रह्म विद्या का नहीं है इसलिए करेगा नहीं कोई फल और उत्पन्न नहीं करता है और तत्फल में भी कोई विशेष आ सिद्धि होती है विशेष नहीं रहता तो विद्या हो गई कि नहीं हो गई तो कुछ पता नहीं चलता जिसको हो गया उसको मालूम होता है बस हो गया बस कार्य हो गया उसको तृप्ति का अनुभव होता हो है उनके कुछ और लक्षण अंतर दिखाई देते हैं उसी के द्वारा विद्या प्रबंधय नही इदी कहदि नही मुक्ति साधन भूताेस्ती सगुण विद्या आत्मेद्याशंका है कि सगुण विद्या के समय आत्मद्या में कोई भेदोशक्ता है तो तब तो कॉपी सगुण विद्या में तो भेद है कि आत्म में विशेषभेदा त्र भेदो नषयभेदो अस्ती है सगुण विद्या में विशेष विषयों को लेकर के भेद होता है इसलिए सगुण विद्या और उसके फल में भेद है यहां ऐसा नहीं फलभेदे मानवाहा उसके लिए प्रमाण करके तथा च लिंग दर्शनम ये कहा अभी उसका दाष्टान्तिक में विशेष कहते दाष्टान्तिक में न एवं इसी प्रकार यहाँ नहीं होता है वहां भेद होता है गुणा गुण अभाव उद्भाव को लेकर के गुण का कम ज्यादा होना और आदान प्रदान को लेकर के उसमें भेद होता है किंतु यहां भेद नहीं होता तत्व विद्या विशेष है गुणाभाव स्मृतिमा अब यह स्मृति का उदाहरण देते तत्व विद्या विशेष तत्व विद्या एक विशेष विद्या है ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान उसमें गुण का अभाव है इसके लिए स्मृति है ये स्मृति का उदाहरण दिया कस्य निर्गुण विद्यावध पुरुष से गति ही हाँ ये आ, नहीं गतिर अधिका अस्थि कस्यचित ये कहने का अर्थ कस्यचित जो निर्गुणा विद्यावान जो पुरुष है ना उसके लिए कोई फल के संबंध में गति आकदी कुछ भी नहीं कोई भेद नहीं वो वो कहीं जाता है आता है ऐसा कुछ नहीं तरह नूना अधिका भावाभावे हेतु महा नूनाधिक भेदा भाव में और हेतु कहा सती ही आगे सती ही गुणे प्रबदंत अतुल्यता जब गुण रहता है तभी तब उसको अतुल्य माना जाता है समान नहीं माना जाता है गुण नहीं है तो नहीं है तो पुनरुक्तर अर्थत्व तदेव मुक्त निरशयत्व न कर्म साध्यता युक्तम पुरुषार्थाधिकरण इसलिए इस प्रकार से मुक्ति में निरदिशय होने से कर्मसाध्य साध्य ये मुक्ति है ही नहीं ये बिल्कुल जो पुरुषार्थ में सबसे पहले कहा था पुरुषार्थाधिकरण में और उसी को ही वैसा रखा इस अधिकरण इस पाद के आदि में आता पुरुषार्थ अधिकरण उसमें जैसा कहा तो मुक्ति में कर्म के समान कोई भेद नहीं है ये वैसे के वैसे यहाँ सिद्ध करके छोड़ा तो इस प्रकार से तृतीय अध्याय से ये तृतीय अध्याय का जो चतुर्थ पाद है ये पूर्ण हो गया तृतीय अध्याय भी यहां पूर्ण हो जाता है यदि श्रीमद ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य साधनाख्या अच्छा तृदीय अध्याय ब्रह्मसूत्र शां्रह भाष्य में साधनाख्य अच्छा, तृतीय अध्याय लगभग हम लोग आठ महीने में इसको पूरा किया बीच में छुट्टी जोड़ करके ये तृतीय अध्याय को पूरा किया आठ महीने लग गया इसे अभी चतुर्थ अध्याय है थोड़ा कम है ये तो हो जाएगा दो तीन महीना चार महीने में हो सकता है वो तो ज्यादा भाष्य नहीं है उसमें दो तीन अधिकरण है जिसमें विस्तार से है चतुर्थ पाद में चतुर्थाध्याय के चतुर्थ पाद में एक अधिकरण है कार्याख्या अधिकरण उसमें थोड़ा विस्तार है और बाकी जगह भाष्य संस्कृत में है और विषय भी इस विषय में है सरल तो यही रखते हैं ओम मत पोर्ण विदम पौर्ण ूर्णमाय ऊर्णमेवशिष्य शाति शाति शांति धुबराज